महाभारत सभा पर्व सप्तपचाशतमोध्याय विधुर औ धृतराष्ट्र की बातचीत वै सम्पावाच मतमाग्या धृतराष्ट्रो नाधिप ना मतरम दैव एक तैसम पान जी कहते हैं जन्मेजय अपने पुत्र दुर्योधन का मत जानकर राजा धित्राष्ट्र ने दैव को दुस्तर माना और यह कार्य किया अन्याय तथोक्तो विदुर भ्रतुर्वचन चेदम्रवीन विद्वानों में श्रेष्ठ विदुर ने धृतराष्ट्र का वह अन्यायपूर्ण आदेश सुनकर भाई की उस बात का अभिनंदन नहीं किया और इस प्रकार कहा विदुरवाचन नाभिनदेन पते प्रय समेत कृथा कुलनाशा पुत्रय कलहस्ते ध्रुवम श्याम ए ते दूत कृते नरेंद्र विदुर बोले महाराज मैं आपके इस आदेश का अभिनंदन नहीं करता आप ऐसा काम मत कीजिए इससे मुझे समस्त कुल के विनाश का भय है नरेंद्र पुत्रों में भेद होने पर निश्चय ही आपको कलह का सामना करना पड़ेगा इस जुए के कारण मुझे ऐसी आशंका हो रही है धृत्रस्टवाच नेह छः कलह स्त म न दैव प्रतिलोम प्रतिलोमम धात्रु धात्रातु वशे किलेद जगचेष न स्वतंत्रम धृत्राष्ट ने कहा विदुर यदि दैव प्रतिकूल न हो तो मुझे कलह भी कष्ट नहीं दे सकेगा विधाता का बनाया हुआ यह संपूर्ण जगत दैव के अधीन होकर ही चेष्टा कर रहा है स्वतंत्र नहीं है तद्य विदुर प्राप्य शासना क्षेत्र दुर्धरसम कुंते पुत्रम युधिष्ठिर इसलिए विदुर तुम मेरे आज्ञा से आज राजा युधिष्ठिर के पास जाकर उन दुर्धर्ष कुंती कुमार युधिष्ठिर को यहाँ शीघ्र बुला ले आओ थि श्री महाभारती सभा पर्वी द्योतपर्वड़ी युद्ध सप्तपंचाश तमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्योत पर्व में युधिष्ठिर के बुलाने से संबंध रखने वाला संतावनवा अध्याय पूरा हुआ